ये मौसम रंगीन समा ठहर ज़रा हो जाने जा तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना ये मौसम रंगीन समा ठहर ज़रा हो जानी जा तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना रुख तुम तो जाऊँ जा, मुझको है तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना ये ये सितारे कहते हैं मिलके सारे आजा प्यार करे ये चंदा तो साहब तो पहले सबसे तो आपको ये बता दू कि पिछले हफ्ते जो हमने गाना पहचानने के लिए दिया ना साहब वो गाना प्रतिशत लोगों ने सही पहचाना वो गाना था क्या चूंकि देखिए सवाल उस समय 15 अगस्त की बात बिल्कुल ताजी ताजी थी तो साहब वो गाना था मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती तो साहब मेरे देश की धरती मुझे मालूम नहीं कि मनोज कुमार साहब ने इस गाने को कितना याद रखा होगा या मतलब इस गाने का फिल्म में कितना इस्तेमाल हुआ कैसे हुआ उसकी बात तो मैं नहीं करूंगा मगर मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान में जनमानस मानस पर ये गाना शायद जितने भी लोग फिल्मी गानों का ध्यान रखते हैं उनकी जबान पर चढ़ गया और और इसीलिए शायद हर व्यक्ति इस बात को इस गाने को याद रख सका और इससे रिलेट कर सका इतना सुंदर गाना लिखा भी गया है गाना लिखा भी बहुत अच्छा गया है इतनी मस्त बनी है आज भी जब जितनी बार सुनते हैं तो लगता है बस ताजा ताजा सर्व किया गया है हमारे सामने। बिल्कुल सही तो साहब ये तो पिछले हफ्ते का गाना हो गया अब मैं सोचता हूँ कि आगे की बातें शुरू करने से पहले इस हफ्ते का संगीत भी आपके सामने रख दूँ यह रहा वो संगीत जो आपके पहचानने के लिए यह भी गाना बहुत आसान है मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप इसे बिल्कुल पहचान लेंगे बस थोड़ा अपनी याददाश्त को पीछे की तरफ ले जाना होगा <laughs> तो ये बात हो गई अब चलिए अब हम लोग वापस आते हैं अपने गुरुओं के ऊपर देखिए गुरुओं के ऊपर मैं क्यों बात इतनी अधिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ना जब एक बार इनकी बातें शुरू होती हैं तो खत्म ही नहीं होती आपको याद होगा कि हम लोगों ने कहा था कि क्वींस कॉलेज की बात करेंगे आ, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की बात करेंगे मगर देखिए क्या हुआ कि क्वींस कॉलेज की बात करते करते यूनिवर्सिटी के अध्यापक की याद आने लगे यूनिवर्सिटी के अध्यापकों की बात करते करते स्कूल के अध्यापक की याद आने लगे तो चलिए आज हम बात शुरू करते हैं विश्वविद्यालय के अध्यापकों से इसका मतलब आपकी गाड़ी गोल गोल चल रही है हां साहब ये गाड़ी सीधे रास्ते पर नहीं चल रही है ये बहुत ही घूमते फिरते जा रही है मगर हमें एक बात नहीं समझ में आ रही आप बड़े कब होंगे <laughs> चलिए अब बड़े हो जाते हैं और हम अब सीधे यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं यहाँ पर आपको एक बात बताएं साहब सच बात ये थी कि यूनिवर्सिटी में जब गए तो मैंने आपसे शायद बताया होगा कि मैंने दो यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी पढ़ने का प्रयास किया प्र, प्रयास वास्तव में प्रयास ही किया प्रयास ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आधा दिन यहाँ जाते थे आधा दिन नहीं नहीं नहीं साहब बिल्कुल ऐसा नहीं था मगर जब हम एडमिशन ले रहे थे ना तो हमारा एडमिशन पहले अलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो गया अब साहब हमसे यह कहा गया कि आप जाइए और अलाहाबाद में जाकर पढ़िए तो साहब हम एक दिन अलाहाबाद गए भी क्योंकि पिताजी वहीं रहते थे तो ये हुआ कि भाई उन्हीं के यहाँ पर आप रहिए और वहीं रह करके पढ़ाई करिए तो मगर साहब हुआ यूं कि उस दिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर दो तीन बातें ऐसी हो गई जिसकी वजह से कि हम वापस आ गए उसी दिन रात में अच्छा। तो साहब उन सबों में पहली बात तो ये थी कि उस दिन यूनिवर्सिटी जल्दी बंद हो गई तो हमको साहब हम लोग तकरीबन दो ढाई बजे खाली हो गए तो वापस आने का एक मोटिवेशन क्योंकि ट्रेन शायद पांच बजे थी सॉरी तो पांच बजे की ट्रेन पकड़ के हम आठ बजे रात में बनारस पहुंच सकते थे लेकिन एक बात बताइए, हाँ। आपने रुकने का क्यों नहीं सोचा? हाँ हाँ भाई अब नहीं सोचा उस समय वो आपको अब आज उसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकता न उसका कोई हाँ शायद ऐसा ही तो रहा एडमिशन की प्रक्रिया हो गई थी एडमिशन की प्रक्रिया तो पहले ही हो चुकी थी उस दिन से तो क्लास शुरू हो रहे थे तो साहब एक बात हुई अच्छा दूसरी बात ये, कि ये तो एक कारण था दूसरा कारण ये था कि जब वहां पर पहुंचे तो अलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको सच बताएं हर व्यक्ति जो आ रहा था यानी कि हम लोग सब इंटरमीडिएट पास किए हुए व्यक्ति थे जो वहां जा रहे थे ना हर व्यक्ति शक्ल से देखने में बहुत तेज लग था तो मुझे बड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी महसूस हुआ अच्छा वहाँ की एक आध घटना आपको बता दूँ वहाँ पे साहब क्या हुआ कि हम यूनिवर्सिटी की के कैंटीन थी मुझे ख्याल है एक बरामदे में हम वहाँ पर गए वहाँ पर चाय पीने के लिए शायद या चाय और समोसा तो जब हमने चाय और समोसा ले रहे थे तो एक साहब वहाँ पर खड़े हुए थे कुछ दो तीन लड़के थे और उन्होंने पूछा कि तुम क्या अभी एडमिशन ले रहे हो हमने कहा हाँ, हाँ साहब तो उन्होंने कहा अच्छा फ्रेशर हो हाँ हाँ हाँ वेरी गुड कहाँ से पास किया क्या किया हाँ। कितने परसेंट मार्क्स थे वगैरह वगैरह साहब उसके बाद क्या हुआ कि यह सब बात करके उन्होंने भी चाय समोसा जो था वो ले लिया उसके बाद उन लोगों ने कहा मैं पैसा देने लगा उन्होंने कहा अभी जाओ यार तुम लोग जब सीनियर्स के साथ में खड़े होते हैं तो जूनियर पैसा नहीं देते अरे वाह एक लाइफ लेसन अरे वहीं मिल गया यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्लास शुरू होने से पहले ही एक लाइफ लेसन मिल गया अच्छा साहब दूसरा लाइफ लेसन वहां पर मिला कि जब हम लेबोरेटरी में पहुंचे ये हुआ कि साहब आप लोगों को आज जो है अपना सब लैब वगैरह दिखा दी जाएगी साहब फिजिक्स लैब में पहुंचे हम लोग फिजिक्स लैब में सब लोग बैठ गए हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एडमिशन हुआ था पीएमसी ग्रुप में तो साहब फिजिक्स लैब में जब बैठे तो जो टीचर थे प्रोफेसर जो भी रहे हो वो आए और उन्होंने आने के साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए मेरा नाम फलाना है जो भी कुछ उन्होंने नाम बताया हो और मैंने इसी विश्वविद्यालय से एम किया है वेरी hmm. गुड बहुत अच्छी बात है साहब नौजवान आदमी थे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन चार साल पहले एमएससी किया है yeah. और बोले कि मगर मैं यहाँ ज्यादा समय तक रुकूंगा नहीं hmm. क्योंकि मैं आईएएस में जा रहा हूँ oh. कहा साहब अच्छी बात है मुझे पता नहीं उन्होंने शायद उन्होंने यही कहा कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि उनका शायद सलेक्शन हो चुका था वो जाने वाले थे ऐसा कुछ था hmm. शायद या हो सकता है भाई वो प्रयास कर रहे हूँ उसको उन्होंने कहा कि जा रहा हूँ खैर जो भी कुछ कहा हो उन्होंने कहा देखिए मैं आप लोगों को एक बात साफ बता देना चाहता हूं। वो ये है कि आप सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं, हैं उसमें से इलाहाबाद के लोग बहुत कम है यह मैं जानता हूं आप सब अलग अलग जगहों से आए हैं तो आपके गाँव के कॉलेज से शहर के कॉलेज से आप जहां से भी आए हैं आप वहां पर बहुत ही अच्छे लाडले स्टूडेंट रहे होंगे बिल्कुल हम सब लोगों ने मतलब कम से कम मैंने तो अपने मन में यही सोचा कि हाँ यार वहां तो हम अच्छे स्टूडेंट्स में गिने जाते थे हाँ। नहीं मतलब हीरो तो नहीं मगर हाँ अच्छे मतलब स्टूडेंट्स पढ़ाई में, हीरो, में गिने जाते पढ़ाई में हीरो। तो बोले कि मगर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आप सब जो अपनी दौड़ शुरू कर रहे हैं यहाँ पर आप आगे नहीं यहां पर आप सब बेसलाइन पर एक साथ खड़े हैं तो अब अगर आपको लाडला बनना है मुझको यह शब्द इसलिए याद है क्योंकि मेरे हिसाब से यह शब्द बहुत संभ्रांत नहीं था मुझे लगता था कि यह शब्द बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसका वो इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने कहा अगर यहां पर आपको लाडला बनना है तो आपको नए सिरे से प्रयास करना पड़ेगा तो साहब ये जो प्रयास वाली धमकी थी ना इसने भी मुझे थोड़ा हिला दिया तो जैसा मैंने आपसे कहा कि वापस जाने के के कारणों में में कुछ कारण ये थे। you did not accept the challenge. Exactly. आज दिन में तो आज दिन तो तुमसे कोई कोई अभी कहता जाओ जाओ कैलाश मानसरोवर चल दोगे तुम तो उठ के हाँ साहब शायद आज तो चल देंगे मगर उस दिन हम चल नहीं पाए तो साहब उसके चलते अलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम नहीं पढ़ पाए क्योंकि उसके आने के बाद शायद एक दो दिन के अंदर ही बी में एडमिशन की लिस्ट निकल गई और यहां पर एडमिशन मिल गया अब आपको एक बात बताऊं साहब बीएससी में मैं वास्तव में अपने आप को अप्लाई नहीं कर पाया और अप्लाई नहीं करने की वजह मैं कुछ भी नहीं जानता हूं शायद मैं ज़्यादा शारीरिक परिश्रम कर रहा था क्योंकि अपने घर से यूनिवर्सिटी तक साइकिल पर जाता था और आता था और 12 किलोमीटर तो या तो शायद ये 24-25 किलोमीटर की साइकिल की यात्रा भारी पड़ गई या जो भी वजह रही हो या शायद मुझे कुछ समझने में दिक्कत रही हो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ परंतु ये आपको सच बताऊं कि बी के दौरान ना तो किसी अध्यापक ने हम पर कोई ज्यादा तवज्जो दी और सच बताएं साहब हमने भी किसी अध्यापक पर तवज्जो नहीं दी <laughs> नतीजा क्या हुआ कि बी में हम पढ़ाई में पिछड़ गए और मुझे बी के किसी भी गुरु की याद नहीं है एक्सेप्ट फॉर एक गुरु जो केमिस्ट्री के थे और जिन्होंने मतलब जिनका पढ़ाया हमको बिल्कुल समझ नहीं आया तो केवल उनकी याद सिर्फ इसलिए है कि उनका पढ़ाया तो कुछ भी समझ नहीं आया नहीं, तो एक बात थे, तो थे मतलब यूनिवर्सिटी जाते थे हाँ हाँ क्या थे पढ़ते थे क्लास में जाते थे बुद्धिमान तो आप बहुत है नहीं वो छोड़िए वो सब बातें मत तो साहब ऐसे रिजल्ट मैं बीएससी के किसी भी टीचर की चर्चा नहीं करूँगा अब बात आती है एमएससी में टीचर्स की तो साहब सच बात यह है कि जो हालत हमारी बीएससी में थी ना वही एमएससी में भी थी नहीं, मगर जी, आप तो बहुत ज़्यादा जानते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं ज़्यादा चमचागिरी करने की ज़रूरत नहीं है ए, क्या शर्दी तो ऐसी बातें जो है ना वो चमचागिरी ही कहलाती हैं मुझे पता नहीं आप क्यों कर रही हैं मगर वैसे तो आप, आप हम सुनते हैं ना जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं अरे भैया बच्चों को, को सवाल बाहर निकलता नहीं है अरे भैया बच्चों को पढ़ाने के लिए एमएससी के जमाने से पचास साल बीत चुके हैं जी आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारे वाले चीजें तो में पढ़ाई जा रही हैं। हाँ तो खैर साहब, हमने आप सच ही कह रही हैं, और तो आपकी बात हमने मान ली कि हम पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे मगर आपको सच बताएं, ऐसे पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे की हमें उस जमाने के दोस्तों की बातें तो याद है <laughs> यूनिवर्सिटी के दिन याद हैं मगर साहब वहाँ पे पढ़ाई क्या की कि? किसने पढ़ाया तो इसका मतलब मैं तो साहब गुरुओं को ही दोष दूंगा अच्छा चलिए आपको जो याद है ये बताइए बीएचयू में जो जलपान गृह था उसका क्या नाम था अरे उसका नाम मैत्री जलपान गृह था वो नाम कैसे भूलेगा आप जीतते हैं सब करो अच्छा चलिए साहब तो ये बात हो गई अब आपको बताएं उसके एम करने के बाद हम एम करने गए बस आप जब एमए करने गए ना तो वहां पर पता नहीं क्यों हमको पढ़ने लिखने लगे तो अब मुझे लगता है कि शायद हमारा जो ओरिएंटेशन था था वही एमएससी लाइक -like नहीं था। नहीं जी तो नतीजा क्या हुआ कि एमए के जो अध्यापक हैं मुझे उनकी बहुत काफी अच्छी याद है एक प्रोफेसर आर एच शरण हुआ करते थे रघुकुल हरिहर शरण साहब तो वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे और वो हम लोगों को इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाते थे और एक श्री स्वामिर रंजन पटनायक थे जो सुना बाद में शायद आई हो गए थे और उड़ीसा कैडर मिल मिल गया था उनको तो साहब स्वामी रंजन पटनायक साहब भी पढ़ाया करते थे तो और वो हाँ वो पॉलिटिकल थॉट पढ़ाते थे उसके बाद और कौन था उनकी मुझे याद नहीं मगर मैं इन दोनों के बारे में इसलिए बता सकता हूँ कि ये दोनों पहली बार मैंने आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट यानी साइंस छोड़कर के जो आर्ट्स के सब्जेक्ट थे ना उसमें पॉलिटिकल साइंस मेरा पहला सबका था तो ये लोग रुक रुक हमने भी इतफाक से बीएससी करने के बाद पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिल गया का हमारा कर रहे थे ये एडमिशन हो जाए तो वहाँ जाएंगे। मगर पॉलिटिकल साइंस है हमें एक्नोलिजमेंट पहले आया तो हम पहुँच गए पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट में और वहाँ पे लेक्चर अटेंड किया जो पहला दिन हमने लेक्चर अटेंड किया हम इंग्लिश सेक्शन में गए वहाँ पे कुल जमा तेरह बच्चे थे हम लोग और जो धुरंधर जो लेक्चर सुने हमने कहा हे hey भगवान हमने नाहक ही इतने बॉटनी जोलॉजी केमिस्ट्री फिज़िक्स में अपनी अकल खपाई अरे दुनिया में ये जीव जंतु और इन केमिस्ट्री और केमिकल्स और इनसे न्यूटन अंकल के अलावा भी चीज़ें हैं भाई जीते जाते देश हैं देश में लोग हैं उनकी समस्याएं हैं उनकी आपसी आपसी रिलेशनशिप्स और उसकी वजह से उठे हुए तनाव हैं कहीं बम छोड़ने की बात हो रही कहीं अरे हमने कहा हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया सारी हिस्ट्री मेरी ख़त्म हो गयमान जी साइंस की okay. अब आप कह सकते हैं सॉरी uh, मतलब आपने माइक छीन लिया बहुत सी बातें समझ में आ गई हाँ। और बहुत सी जिसको की मतलब अब कहा जाता है कि साहब वो पोलिटिकल था तो हम उसको पॉलिटिकल थॉट तरह नहीं, परंतु एक विचारधारा की तरह जब उसको समझा तो साहब बहुत सी बातें समझ में आई मैं प्लेटो का जो प्लेटो ने अपनी किताब लिखी रिपब्लिक उसमें उसने क्या लिखा वो तो छोड़िए मगर जो उसने आइडिया दिया वो समझ में आ गया अब साहब नतीजा क्या हुआ कि एम पढ़ने में मजा आया अब साहब उसके बाद एमए करते करते ही कुछ कारणों से हमने बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन ले लिया बिजनेस मैनेजमेंट वहीं सामने ही फैकल्टी थी तो वहाँ चले गए वहाँ गए तो लोगों ने हमने ऐसे ही पूछा किसी से कि भाई साहब हमको ये एमए अपना पूरा कर लेना चाहिए या ये कर उन्होंने कहा अरे साहब छोड़िए एम एम ए पर आ जाइए यही असली ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है अच्छा बस साहब तो हम साहब वहाँ चले गए अब साहब वहां पर बहुत से उत्तम कोटि के अध्यापक मिले यानी कि प्रोफेसर साहब जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते थे, अबरार साहब पढ़ाते थे, साहब साहब मार्केटिंग छोटे लाल फाइनेंस पढ़ाते थे मुकुंद लाल साहब प्रोडक्शन मैनेजमेंट वगैरह पढ़ाते थे श्रीवास्तव जी थे वो कुछ बुककीपिंग कीपिंग यासी या फाइनेंस आई डोंट रिमेम्बर छोटे लाल जी और श्रीवास्तव जी में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि कोई एक था जो अकाउंटेंसी पढ़ाते थे और कोई एक थे जो फाइनेंस पढ़ाते थे खैर साहब ये वहां के जो दो साल हमने गुजारे वास्तव में साहब उन दो सालों में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि इन अध्यापकों ने वास्तव में जीवन में कैसे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका इस्तेमाल होगा ये बताने का प्रयास किया हम जो पढ़ते हैं वो शायद किताबों हाँ, में ही जाता वो है वो किताबी ज्ञान से आगे भी कुछ बात हुई जैसे मुझे आज भी ख्याल है कि अबरार अहमद साहब एक दिन आए क्लास में और उन्होंने आके ये पूछा कि भाई आज आप लोगों को खाली एक सवाल का जवाब देना है उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी अच्छा? तो साहब हुआ कि भाई वो वो क्या सवाल है? वो सवाल है उन्होंने जो पूछा उन्होंने कहा एक ऐसी चीज बताइए जो सबसे जल्दी बासी हो जाती है और उन्होंने कहा साथ में उसका रीजन बता दीजिए अब साहब हम आपको सच बताएं उस क्लास में शायद जो भी चालीस पैंतालीस मिनट या एक घंटा डेढ़ घंटा जो भी क्लास चली होगी हर लड़के ने उठ करके लड़के इसलिए बोल रहा हूँ हमारी क्लास में लड़कियाँ नहीं थी अच्छा तो साहब हर एक ने उठ करके अपने कुछ न कुछ कारण बताए और साहब आखिर में मतलब एक किसी का भी कारण सही नहीं था हमको इसका लगता है जवाब है हमारे हाँ बताइए क्या जवाब है न्यूज अखबार उस जमाने में जिसको आज आप न्यूज हाँ, कह रहे हैं हाँ, हाँ, वो उस जमाने में हाँ, अखबार था हाँ, तो उनका कहना था कि न्यूज़पेपर जो है सही। वो हर हालत में अगले दिन बासी हो ही जाएगा हाँ, साहब, ऐसा मतलब बात खोजकर निकालना सोचने पर मजबूर करना ये सब हमने वहीं पर सीखा मैं आज क्या? भी जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं अक्सर उनसे कहता हूँ सोचो जो कि जिसकी शिक्षा शायद मुझे पहली बार उस बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में मिली बहुत अच्छा हुआ तो सब इन लोगों की बातें अब इनकी एक एक घटना तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबी बातें हो जाएंगी मगर मुझे ख्याल है कि जैसे आ, मतलब जब मैं बनारस में नौकरी भी करने लगा था तो एक पर ऐसा हुआ कि अबरार अहमद साहब जो थे वो हमारी हमारे ऑफिस में आए जब वो ऑफिस में आए तो मैंने जिस भी काम से वो आए हों उनका वो काम तो करवाया ही। और उसके बाद जब वो जाने लगे तो मैं उनको गेट तक छोड़ने गया। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक बात कही हाँ। उन्होंने कहा कि लगता है कि मेरे पढ़ाने में कुछ कमी रह गई थी सकपका गया कि क्या बात है उन्होंने कहा कि तुमने अपने प्रोफेसर को पूछा भी नहीं कि क्या वो कॉफी या चाय लेगा हाँ। यार मुझे ये समझ में आया कि एक कॉमन कर्टेसी मैंने क्यों नहीं निभाई मैं आज तक अपने आप को माफ नहीं कर पाता हूं कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया इसका मेरे पास कोई कारण तो नहीं है मगर नहीं किया था और उनको ये बात कहनी पड़ी मुझे यकीन है कि वो कॉफी उनको चाहिए नहीं थी परंतु शायद उन्होंने मुझे सिखाने का काम तब भी बंद नहीं किया था तो साहब ये एक बात है जो मुझे अच्छी तरह से याद है अच्छा साहब तो मैं इसके साथ ही बनारस के अपने गुरुओं की चर्चा समाप्त करूंगा हाँ मगर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा गुरु उसके बाद भी मिलते रहे मिलते और, रहे और जो एक बार हो गया न, नहीं वो, वो तो तो गुरु गुरु ही, गया। ही मैं क्योंकि इसके एक एपिसोड और करना चाहता हूँ और उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ अपने उन गुरुओं की चर्चा करूंगा जो कि पाठशाला के अलावा मिले और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने उनसे क्या कुछ सीखा जरूर बताइएगा क्योंकि तो साहब भी आपसे कुछ सीख जाए हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है तो उनकी चर्चा अगले अंक में और तब तक के लिए आप सभी से आभार अपना व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मेरी बातों को सुना और मैं ये मतलब इसलिए आभार और व्यक्त कर रहा हूँ कि इन इस यात्रा के दौरान यानि ये जो तीन अंकों की मैंने यात्रा की अपने गुरुओं के लिए बहुत से मेरे साथ के पढ़ने वाले यानी सहपाठियों ने जूनियर्स ने सीनियर्स ने अपने विचार व्यक्त किए यानी कि हरेक को उन गुरुओं की याद आ गई फिर से और साहब अब तो जैसा होता है ना कि बात से बात निकलती है तो बहुत सी बातें निकल करके आई अब चलिए वो बातें हम लोग फिर कभी करेंगे मगर आज के लिए इतना ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना समय दिया है बोलिए और वो गणपति उत्सव होने वाला है तो गणेश चतुर्थी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ बधाई अच्छे से भगवान की पूजा हो पच्चीस और... को ही है क्या गणेश चतुर्थी शायद सत्ताईस को है सत्ताईस okay. को है तो अगला एपिसोड जब आएगा उसके बीच में ही मतलब ये साथ तो फिर आप सभी को, को हार्दिक बनाएँ और ये भी बताएं कि ये जो बी में ये पोलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की इन्होंने बात की तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए क्योंकि ये पढ़ के निकले और हम पता नहीं किसा इतफाक से पीछे पीछे वहाँ पहुँच गए और उन्हीं टीचर्स ने पढ़ाया और सचमुच में हम एकदम पहली पहला लेक्चर जो मेरा पहला दिन था वास्तव में मंत्र मंत्रमुग्ध कर देने वाली हालत में हम घर वापस लौटे थे हमने मम्मी से कहा मम्मी हमको यही पढ़ना है हमको ये केमिस्ट्री बायोलॉजी जोलॉजी कुछ नहीं पढ़ना बहुत ही अच्छे लेक्चरर्स हैं और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है हमको यही पढ़ना है तो खैर जो इन्होंने बता दिया है मतलब सीमा में हम लोग बांध नहीं सकते अपने गुरु लोगों की बातों को जो थोड़ा हम लोगों ने कह दिया इन्होंने कह दिया उससे ही हम भी इतफाक करते हैं और आप सबको धन्यवाद देते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग नमस्कार नमस्कार ये प्यार की लंबी राही तेरा प्यार है तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना